गीता तत्व चिंतन तस्व प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उपाय अब में बताते हैं कि शुभ और अशुभ की भी मार से कैसे बचा जाए कहा गया इंद्री भोगों से उपरांता के द्वारा इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कछुए का अपने अंगों को सिकोड़ लेना आप कछुए को छू दे या डंडा मारें तो वह भागेगा नहीं आप पर आक्रमण भी नहीं करेगा वरन अपने पैर आदि सब अंगों को तुरंत उन विषयों से समेट लेता है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है शुभ और अशुभ की मार से बचने का एकमात्र यही उपाय है यदि कोई व्यक्ति सोचे कि वह मन इंद्रियों के द्वारा विषयों का सामना करके विषयों को पराजित कर दिया तो वह नासमझ है या यदि सोचे कि मन और इंद्रियों को उनके विषयों में जाने दो ना क्या हर्ज है कोई हानि दिखते ही मैं उन्हें समेट लूँगा तो उसके समान निर्बुद्धि कोई नहीं चतुराई इसी में है कि सामना ना किया जाए और मन इंद्रियों को कछुए के अंगों के समान समेट लिया जाए यहाँ सर्वस्व शब्द से यह सूचित किया कि सभी इंद्रियों को एक साथ पूरी तरह समेट लेना होगा या नहीं कि एक एक करके इंद्रियों को समेटना होगा उससे काम नहीं बनने का जब तक समस्त इंद्रियों पर एक साथ निग्रह नहीं किया जाता तब तक बुद्धि की स्थिरता नहीं प्राप्त होती इस श्लोक में अर्जुन के उस प्रश्न का भी उत्तर दे दिया गया जिसमें उसने पूछा था कि स्थित प्रज्ञमा कैसे बैठता है स्थित प्रज्ञ कछुए के समान बैठता है व्यवहार करता है किसी किसी व्याख्याकार ने इसे साधन अवस्था माना है और किसी ने सिद्धि अवस्था। हम इसे दोनों ही अवस्थाओं का प्रतीक मान सकते हैं जब हम प्रयत्नपूर्वक अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से कछुए के समान समेट लेते हैं तो वह साधन अवस्था है और जब विषयों को देखते ही इंद्रिया सहज रूप से अपने आप को समेट लेती है तो वह सिद्धि अवस्था है स्थित प्रज्ञता से सिद्धि की अवस्था का ही बोध होता है श्री रामकृष्ण का जीवन इन श्लोकों की सर्वोत्कृष्ट व्याख्या ये सारे लक्षण भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन में परिपूर्ण मात्रा में प्रकट हुए थे उनका जीवन इन श्लोकों की सर्वोत्कृष्ट व्याख्या है जब हम श्री रामकृष्ण वचनामृत ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें इसकी प्रतीति हो जाती है कि स्थित प्रज्ञा और समाधिस्थ के क्या लक्षण हैं तथा यह कि वह कैसे बोलता है कैसे बैठता है और कैसे चलता है